श्री रामकृष्ण वचनामृत १९ अक्टूबर अठारह परिच्छेद निन्यानबे पूर्ण ज्ञान के बाद अभेद ईश्वर का मातृभाव आद्याशक्ति भोजन के बाद पान खाते हुए सब लोग घर लौट रहे हैं श्री रामकृष्ण लौटने के पहले विजय से एकांत में बैठकर बातचीत कर रहे हैं वहाँ मास्टर भी है श्री रामकृष्ण तुमने उन उनसे माँ माँ कहकर प्रार्थना की थी यह बहुत अच्छा है कहावत है माँ की चाह बाप से अधिक होती है माँ पर अपना बस है बाप पर नहीं थ्रैलोक की माँ की ज़मींदारी से गाड़ियों में रुपया ला लद कर आता था हाथ में लाठियां लिए कितने ही लाल पगड़ी वाले सिपाही साथ रहते थे थ्रैलोक के रास्ते में आदमियों को लिए हुए खड़ा रहता था जबरन सब रुपया ले लेता था माँ के धन पर अपना पूरा जोर है कहते हैं लड़के के नाम पर माँ का दावा भी नहीं होता विजय ब्रह्म अगर माँ है तो वे साकार हैं या निराकार श्रीराम के जो ब्रह्म है वही काली भी है जब निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं जब श्रेष्ठ स्थिति प्रलय यह सब काम करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं स्थिर जल से ब्रह्म की उपासना हो सकती है पानी जब हिलना डुल दूल, हिलता जुलता है तब वह शक्ति की काली शक्ति की काली की उपमा है काली वे हैं जो महाकाल के साथ रमण करती है काली साकार भी है और निराकार भी तुम लोग अगर निराकार पर विश्वास करते हो तो काली का उसी रूप में ध्यान करो एक जो मजबूती से पकड़कर उनके चिंता करने से वे ही समझा देती है कि वे कैसी हैं श्याम पुकर पहुँचने पर तेलीपाड़ा भी जान जान लोगे जब तुम समझ जाओगे कि ईश्वर है अस्थिमात्रम यही नहीं बल्कि वे तुम्हारे पास आकर तुमसे बोलेंगे बातचीत करेंगे जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं, विश्वास करो सब हो जाएगा एक बात और है तुम्हें अगर निराकार पर विश्वास हो तो उसी विश्वास को दृढ़ करो परंतु कट्टर मत बनो उनके संबंध में जोर देकर ऐसा न कहना कि वे यह हो सकते हैं और यह नहीं कहो मेरा विश्वास है वे निराकार हैं वे और क्या क्या हो सकते हैं या तो वे ही जाने मैं नहीं जानता ना मेरी समझ में यह बात आती है आदमी की छटाक भर बुद्धि से क्या ईश्वर की बात समझी जा सकती है शेर भर के लोटे में क्या चार शेर दूध समाता है वे अगर कृपा करके कभी दर्शन दे और समझाए तो समझ में आता है नहीं तो नहीं जो ब्रह्म है वही शक्ति है वही माँ है राम कहते हैं मैं जिस सत्य की तलाश कर रहा हूं वे ब्रह्म है उन्हें ही मैं माँ कलकल पुकारता हूँ इसी बात को रामप्रसाद ने एक जगह और दोहराया है खाली को ब्रह्म जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर दिया है अधर्म है असत कर्म, धर्म है वैधि कर्म इतना दान करना होगा इतने ब्राह्मणों को खिलाना है यह सब धर्म है विजय धर्म और अधर्म का त्याग करने पर बाकी क्या रहता है श्री राम कृष्ण शुद्ध भक्ति मैंने माँ से कहा था माँ यह लो अपना धर्म यह लो अपना अधर्म मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो अपना पुण्य और यह लो अपना पाप मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान मुझे शुद्धा भक्ति दो देखो ज्ञान भी मैंने नहीं चाहा मैंने लोक सम्मान भी नहीं चाहा धर्म धर्म की त्याग करने पर शुद्धा भक्ति अमला निष्काम अहेतुकी भक्ति बाकी रहती है ब्रह्म भक्त उनमें और उनकी शक्ति में क्या भेद है श्री रामकृष्ण पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हैं जैसे मणि की ज्योति और मणि अभेद हैं मणि की ज्योति की चिंता करने से ही मणि की चिंता की जाती है दूध और दूध की धवलता जैसे अभेद है। एक को सोचिए तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है परंतु यह अभेद ज्ञान पूर्ण ज्ञान के बिना हुए नहीं होता पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है तब मनुष्य 24 तत्वों को पार कर जाता है इसलिए अहम तत्व नहीं रह जाता समाधि में कैसा अनुभव होता है यह कहा नहीं जा सकता उतर कर कुछ आभास मिलता है वही कहा जा सकता है समाधि छूटने के बाद जब मैं ओम ओम कहता हूँ तब समझो कि मैं कम से कम 100 हाथ नीचे उतर आया हूँ ब्रह्मवेद और विरोधियों से परे है वे वाणी में नहीं आते वहाँ मैं तुम नहीं है जब तक मैं और तुम ये भाव है तब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ यह भी ज्ञान है और तुम ईश्वर प्रार्थना सुनते हो यह भी ज्ञान है और उस समय ईश्वर के व्यक्तित्व तो का भी बोध है तुम प्रभु हो मैं दास तुम पूर्ण हो मैं अंश तुम माँ हो मैं पुत्र यह बोध भी रहेगा यह भेदबोध है मैं एक अलग हूँ और तुम अलग यह बोध वे ही कराते हैं इसीलिए स्त्री और पुरुष उजाले और अंधेरे का ज्ञान है जब तक यह भेद बोध है तब तक शक्ति को मानना पड़ेगा उन्हीं ने हमारे भीतर मैं रख दिया है चाहे हजार विचार करो परंतु मैं नहीं दूर होता जब तक मैं है तब तक ईश्वर साकार रूप में ही मिलते हैं इसलिए जब तक मैं है भेद बुद्धि है तब तक ब्रह्म निर्गुण है यह कहने का अधिकार नहीं तब तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा इसी सगुण ब्रह्म को वेदों पुराणों और तंत्रों में काली या आद्याशक्ति कहा गया है विजय, के के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान ये कैसे हो? हृदय विकल होकर उनसे प्रार्थना करो और रो चित्त शुद्ध हो जाएगा निर्मल पानी में सूर्य का बिंब दिखाई देगा भक्त के मय रूपी आईने में उस सगुण ब्रह्म आद्याशक्ति के दर्शन होंगे परंतु आईने को खूब साफ रखना चाहिए महिला रहने पर सच्चा बिंब न पड़ेगा मैं रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसलिए देखते हैं कि सूर्य के देखने का और कोई उपाय नहीं है और प्रतिबिंब सूर्य को छोड़ यथार्थ सूर्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता तब तक वह प्रतिबिंब सूर्य ही सोलहों आने सत्य है जब तक मैं सत्य है तब तक प्रतिबिंब सूर्य भी सोलहों आने सत्य है वही प्रतिबिंब सूर्य शक्ति है यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो उसी प्रतिबिंब सूर्य को पकड़कर सत्य सूर्य की ओर जाओ जो तो सगुण ब्रह्म से जो प्रार्थनाएं सुनते हैं कहो वे ही ब्रह्म ज्ञान देंगे क्योंकि जो सगुण ब्रह्म है वे ही निर्गुण ब्रह्म भी हैं जो शक्ति है वे ही ब्रह्म भी हैं पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हो जाते हैं